अब 149वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अज्ञादि पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है वैसे और उपाय से नहीं जो पुरुषार्थ का आश्रय कर सबका यत्न करता है वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो नायकों में नायक पृथ्वी आदि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वालों की विद्या का आश्रय करता है वह सुखी होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को बसावे वह ऐश्वर्यों से सूर्य के समान प्रकाशमान हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्या और धर्म संयुक्त व्यवहार में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं वे समस्त अच्छे गुण कर्म और स्वभावों को ग्रहण करने के योग्य होते हैं भावारथ जिसको विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त माता-पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म आचार्य और विद्या से हो वह द्विज होता हुआ विद्वान हो इस सुक्त में विद्वान और अज्ञादी पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 149वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब 150वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ जो जिसका रखा हुआ सेवक हो वह उसकी आज्ञा का पालन करके तार्थ होवे फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो अधिदान पढ़ाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ विद्वानों का संग करता है वह सुखों से युक्त होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रथ्व्यादि पदार्थों को जाने हुए विद्वान जन विद्या प्रकाश में प्रवृत्त होते हैं वैसे और जनो को भी वर्ताव रखना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 150वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 151 सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण के विशेष लक्षणों को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान प्रजा पालना किया चाहते हैं वे मित्तता कर समस्त जगत की रक्षा करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली होते हैं भावार्थ जो विद्वान बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कन्याओं को विद्या की अति उन्नत दिलाते हैं वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सत्य का आचरण करते और उसका उपदेश करते हैं वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथ्वी के राज्य को भोगते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे दूध देने वाली गौएं सब प्राणियों को प्रसन्न करती हैं वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें भावार्थ जो यहां प्रशंसा युक्त स्त्रियां और जो पुरुष हैं वे अपने समान पुरुष स्त्रियों के साथ संयोग करें ब्रह्मचर्य से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें भावारथ जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सबके लिए विद्या दान से उत्तम शीलनपन का संपादन करते हुए सुख देते हैं वे सबको सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों जो तुमको विद्या प्राप्त के लिए श्रद्धा से प्राप्त होवें और जो जितेंद्रिय धार्मिक हों उन सबों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान और धार्मिक करो भावार्थ जिस जिस को विद्वान प्राप्त करते हैं उस उसको इधर सामान्य जन प्राप्त नहीं होते विद्वानों के उपमा विद्वान ही होते हैं और नहीं होते इस सुक्त में मित्र वरुण के लक्षण अर्थात मित्र वरुण शब्द से लक्षित अध्यापक और उपदेशक आदि का वर्णन किया है इससे इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 151वां सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ अब 152वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने उपदेश सुनने वालों के विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को सदैव स्थूल छिद्र रहित वस्त्र पहनकर जाननी के योग्य दोष रहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहिए और सदैव धारण किए हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म अर्थ काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिए फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की निंदा को छोड़ निंदकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उपदेश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं भावार्थ जो झूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान इकट्ठे करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं भावार्थ मनुष्य लोग जैसे रात्रिओं के निहंता अपने प्रकार का विस्तार करते हुए सूर्य को देखकर कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे अविद्या अंधकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक और उपदेशक के संग को पाकर क्लेशों को नष्ट करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे घोड़े वा रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलंब से प्रकाशमान होता है वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्म युक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती हैं वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें उन्नत युक्त करें भावार्थ जैसे विद्वान जन अति प्रीति से हमारे लिए विद्याओं को दें वैसे हम लोग इनको अत्यंत श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो इस सुक्त के पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा उनके शिष्यों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 152वां सूक्त और 22वां वर्ग पूरा हुआ अब 153वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मित्र वरुण के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सबके सुख को बढ़ाते हैं वैसे समस्त विद्वान जन अनुष्ठान करें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य पाप हरने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले जिनको विद्वान का संग प्यारा है और सबके लिए सुख देने वाले होते हैं वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो विद्या देने लेने में कुशल पढ़ाने और उपदेश करने वाले सबको उन्नत देते हैं वे शुभ गुणों से सबसे अधिक उन्नति को पाते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जो यहां गौओं के समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान हैं वे इस संसार में अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में मित्र और वर्ण के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 153वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 154वें सूक्त का प्रारंभ है इसमें ईश्वर और मुक्ति पद का वर्णन करते हैं भावार्थ जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब भूगोलो को धारण करता है वैसे सूर्याद लोक कारण और जीवों को जगदीश्वर धारण कर रहा है जो इन असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं वही सबको उपासना करने योग्य है भावार्थ कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लंग नहीं सकता जो धार्मिक जनों को मित्र के समान आनंद देने दुष्टों को सिंह के समान भय देने और न्याय आदि गुणों को धारण करने वाला परमात्मा है वही सबका अधिष्ठाता और न्यायाधीश है यह जानना चाहिए भावार्थ कोई भी अनंत पराक्रमी जगदीश्वर के बिना इस विचित्र जगत के रचने धारण करने और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इसको छोड़ और की उपासना किसी को नहीं करनी चाहिए